विनयपत्रिका श्रीरामस्तुति विश्वविख्यात विश्व विश्वायतन विश्वर जाद्यािगा ब्रह्मवरदेशी स व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी प्रकृति शब्दादि प्रकृतिमहतत्वश्दिगुण देवताभ्यो मदद्ने अमलांबुर्वी बुद्धिमन इंद्रिय प्राण प्राणचितात्मा काल परमाणु चिशक्तिगुवी सर्वेवास्तूपूपाल व्यक्तम व्यक्तगतभेद विष्णो भुवन भवदंग कामारी बंदत परन्व मंदाकली जनक जिष्णु आदिब्या भगवंत ये ब्रह्मवादी दारुकरी कनक गतम पश्य्रह्मी यु गुप्त गोतीत गुरुज्ञान गोपीतुता जेय ज्ञान प्रिय प्रचुर गरी घोर संसार पर परपारदाता सत्य संकल्प अतिकल्प अतिक कल्पांतक कल्पनातीत अल्पवासी वन लोचन वनज ना वनता भू वन, वन, वन चरधजोटिलण्य राशि सुकुदुख कर दुराध्य दुर्व्यसन हर दुर्ग दुर्धस दुर्गाति हरता वेद गर्भागर्भ गुण गर्भ अर्वाघ पर गर्भ निर्वाप करता भक्त अनुकूलवशूल निर्मूल करतूल अघनाम पावक सनम तरल तृष्णा तमी तरण धरणिधरण शरण भय हरण करुणा निधान बहुल वृंदार का वृंद बंदार पर द्वंद मंदार मालोर धारी पाही माबी सन्ताप शकुल सदाश तुलसी प्रणत रावणारी हे श्री राम जी आप विश्व में प्रसिद्ध अखिल ब्रह्मांड के स्वामी विश्व रूप विश्व की मर्यादा और गरुण पर जाने वाले हैं आप ब्रह्म हैं वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं के और वाणी के स्वामी हैं आप सर्वव्यापक निर्मल बड़े बलवान और मोक्ष पद के ऐश्वर हैं मूल प्रकृति महत्त्व शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्व रज तमोगुण समस्त देवता आकाश वायु अग्नि निर्मल जल पृथ्वी बुद्धि मन दसो इंद्रियां प्राण अपान समान व्यान उदान नामक पंच प्राण चित्त आत्मा काल परमाणु और महान चैतन्य शक्ति आदि सभी कुछ आपका ही रूप है हे राज सिरोमणि प्रगट और अप्रगट सब कुछ आप ही हैं आप अभेद रूप से अखिल विश्व में रम रहे हैं यह समस्त जगत आपके अंश में स्थित है शिव जी आपके दोनों चरण कमलों की वंदना करते हैं श्री गंगा जी इन्हीं चरणों से निकली है आप सर्व विजयी हैं हे भगवन आप ही आदि मध्य और अंत हैं आप सब में व्याप्त हैं हे इस ब्रह्मवादी ज्ञानी जन आपको सब में ऐसे ओतप्रोत देखते हैं जैसे वस्त्र में सूत घड़े में मिट्टी सर्प में माला लकड़ी के बने हुए हाथी में लकड़ी और कड़े बाजू आदि गहनों में सोना ओतप्रोत है इस प्रकार आप अत्यंत गूढ़ गंभीर दर्पहारी गुप्त रहस्य के ज्ञाता गुप्त मन इंद्रियों से अतीत सबके गुरु ज्ञान ज्ञाता और ज्ञ स्वरूप ज्ञानप्रिय महान गौरव के भंडार और इस घोर भवसागर से पार उतार देने वाले हैं आपका संकल्प सत्य है आप प्रलय और महाप्रलय करने वाले हैं मन बुद्धि से आपकी कोई कल्पना नहीं कर सकता आप श्रेष्ठ नाग की शैया पर निवास करने वाले हैं आपके कमल के समान नेत्र हैं आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है आपके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है और करोड़ों कामदेवों के समान आप सुंदरता की राशि हैं आप भक्तों के लिए सुलभ दुष्टों के लिए दुर्लभ हैं आपकी आराधना में अर्थात परीक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट आते हैं आप भक्तों के सारे दुर्गुणों का नाश कर देते हैं बड़े दुर्गम बड़ी कठिनाई से मिलते हैं दुर्धर्ष हैं और कठिन दुखों के हरने वाले हैं आप ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि को अपनी परा अपरा विद्या का जो गर्व था उसे हरण करने वाले हैं आप भक्तों पर प्रसन्न रहने वाले जन्म मरण रूप संसार के क्लेश को जड़ से उखाड़ने वाले हैं आपका राम नाम पाप रूपी रूई को जलाने के लिए अग्नि रूप है चंचल तृष्णा रूपी रात्रि का नाश करने के लिए आप सूर्य हैं पृथ्वी को धारण करने वाले शरणागत का भय हरने वाले और करुणा के स्थान हैं आपके चरण युगनों की बहुत से देवताओं के समूह वंदना करते हैं आप मंदार की माला हृदय पर धारण किए रहते हैं हे रावण के शत्रु श्री राम जी सदा संताप से व्याकुल मैं तुलसीदास आपकी शरण हूँ हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए संत हर विश्व विश्राम कर राम का कामार्यराम कारी शुद्ध बोधातन सच्चिदानंद घन वर्धन सज्जन आनंद वर धनखरारीतान विसमता मतिशमन रामन राम रामनारी खड्ग कर चर्म वर वर्म धर रुचिकटी तून सर्वशक्तिसारंगधारी सारंग धारी सत्यसंधान निर्वाण प्रदर्वित सर्वगुण ज्ञान विज्ञानशाली सघन तम घोर संसार भर सरवरी दिवशेषर कि तपन तीक्षण तरुण तीव्रताप्न तप रूप तन भूप तम पर तपस्वी मान मद मदन मत्सर मनोरथ मथन मोह अंबोधिंदर मनस्वी वेद विख्यात वरदेश वामन विरज विमल द्वागीस वैकुंठ स्वामी काम क्रोधाज मदन विवर्धन क्षमा शांति विग्रह दीहराज गावी परम पावन पाप पुंज मुंजाटवी अनल इव निमितमूल करता भुवन भूषण दूषणारी भुवनेश भूतना भूनाथ श्रुतिमाथ जय भुवन भरता अमल अविचल अकल सकल संतप्तकलता भंजनानंद दाशी उरग नायक शयन तरुण पंकज नयन क्षीर सागर ऐन सर्ववासी सिद्ध सिद्धको विदानंदयकप नंद मंदत्मुजय दुराप यूत अतिपूत गुण देव अपहरती पापमुसंयुक्तगुण निर्गुणनंद भगवती न्यायामकता पोषण भरण कारण करण विश्वकारण करास हता हे श्री राम जी आप संतों के संताप करने वाले महाप्रलय के समय सारे विश्व को अपने में विश्राम देने वाले तथा शिव जी को आनंद देने वाले हैं आप शुद्ध बोध सच्चदानंद घन सज्जनों के आनंद को बढ़ाने वाले और खर दैत्य के शत्रु हैं हे श्री राम जी आप शील और समता के स्थान भेद बुद्धि रूप विषमता के नाशक लक्ष्मी रमन और रावण के शत्रु हैं बाण धनुष और शक्ति धारण किए हैं आप हाथ में तलवार और सुंदर ढाल लिए हुए हैं शरीर पर कवच धारण किए हैं और सुंदर कमर में तर्कस कसे हैं आप सत्य संकल्प कल्याण के दाता सबके हितकारी सर्व दिव्य गुण और ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हैं। आपका राम नाम अज्ञान रूपी अत्यंत घन अंधकार से पूर्ण घोर संसार रूपी रात्रि का नाश करने के लिए प्रचंड किरण युक्त सूर्य के समान है आपका तेज बड़ा ही तीक्ष्ण है संसार के नए नए तीव्र तापों का आप नाश करने वाले हैं राजा का शरीर होने पर भी आपका स्वरूप तपोमय है आप अज्ञान से परे और तपस्वी हैं मान मद काम मत्सर कामना और मोह रूपी समुद्र के मचने के लिए आप मंदरा चल हैं आप बड़े विचारशील हैं वेदों में प्रसिद्ध वर देने वाले देवताओं के स्वामी वामन विरक्त विमल वाणी के अधिश्वर और वैकुंठ के स्वामी हैं आप काम क्रोध लोभ आदि के नाश करने वाले क्षमा बढ़ाने वाले शांति रूप और पक्षराज गरुण पर चढ़कर जाने वाले हैं आप परम पवित्र और पाप पापपुंजरूपी मुंज के वन को पल भर में जड़ सहित जला देने वाले अग्नि रूप हैं आप ब्रह्मांड के भूषण दूषण दैत्य के शत्रु जगत के स्वामी पृथ्वी के पति वेद के मस्तक और सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं आपकी जय हो आप निर्मल एकरस कला रही कला सहित और कलयुग के ताप से तपे हुए जीवों की व्याकुलता का नाश करने वाले आनंद की राशि हैं आप शेष नाग पर शयन करते हैं आपके नेत्र अत्यंत प्रफुल्लित कमल के समान है आप व्यक्त रूप से क्षीर सागर में निवास करते हैं और अव्यक्त रूप में सब में रहते हैं सिद्धों कवियों और विद्वानों को सुख देने वाले आपके वे चरण युगल दुष्टात्मा मनुष्यों को बड़े दुर्लभ हैं जिन पवित्र चरणों से परम पवित्र जल वाली गंगा जी निकली है जिनके दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं आप नित्य हैं माया से सर्वथा मुक्त हैं दिव्य गुण संपन्न है तीनों गुणों से रहित हैं आनंद स्वरूप हैं छह प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं नियमों के कर्ता और सब पर शासन करने वाले हैं आप समस्त विश्व के पालन पोषण करने वाले जगत के आदिकारण और शरणागत तुलसीदास का भय हरने वाले हैं